आर्थ जो मनुष्य इस लोक में परंपरा में प्रकृति के प्रचलित कार्य सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलते अर्थात संयम प्रवृत्ति और निवृत्ति इस प्रकार सृष्टि चक्र के अनुसार जो कर्म नहीं करते भोग भोगते वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाले अघायु अगाय। अघायु माना पापमय जीवन बिताने वाले हैं मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीते हैं जो सृष्टि के कर्म के अनुसार नहीं चलते जैसे भोजन करना भी आवश्यक है लेकिन भोजन के बाद हाथ धोना भी आवश्यक है गाड़ी चलाना भी आवश्यक है तो ब्रेक मारना भी आवश्यक है और ब्रेक मार दी तो क्या ब्रेक ही रहे चलाना भी जरूरी है ऐसे प्रवृत्ति करें लेकिन शास्त्र सम्मत जो प्रवृत्ति है वो तो सृष्टि सृष्टिकर्म में सहायक होती है प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है कर्म दो प्रकार का होता है एक ऐहिक भोग पाने के लिए नौकरी धंधा गाड़ी मोटर मकान दुकान उसको पाने के लिए प्रमोशन आदि पाने के लिए कर्म होते हैं अगर ऐहिक चीज पानी है तो बाहर का चक्कर चलाओ और आध्यात्मिक चीज पानी है तो अंतर्मुक्ता का चक्र चलाओ जो बाहर का संयम के अनुसार चक्र नहीं चलाते या भीतर का साधना का चक्र नहीं चलाते पार्थ जो मनुष्य इस लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला अगायु मानव पापमय जीवन जीने वाला मनुष्य है संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है जो इंद्रियों की दास्ता में गिरता है देख लिया अच्छा है पड़ गए पीछे उसके सुंग लिया अच्छा है पड़ गए पीछे उसके नहीं अच्छा लगता है वास्तव में अच्छा है कि इसको परिणाम में बुरा है ये देखना चाहिए थोड़ा जीवन में संयम होना चाहिए तो जो सृष्टि कर्म के अनुसार चलता है वो पुण्यात्मा है लेकिन जो वासना में गिर पड़ता है वो पापात्मा है इसलिए अपने जीवन में छोटा मोटा कोई पुण्यमय नियम होना चाहिए हफ्ता में पंद्रह दिन में एकाल उपवास कोई भी आदत का गुलाम नहीं होना चाहिए एक महात्मा थे उनको हर रोज एक सेठ दूध पिला के जाता था सेठ कहीं बाहर गया बोल दिया कि नौकर कोके महात्मा को रोज दूध पिलाने का मेरा नियम है तू पिलाया करना नौकर ने देखा कि महात्मा कैसे हैं। स्वाद में लगे हैं कि स्वाद से बाहर गए जरा उदंड था नौकर वो मठ्ठा ले गया नमक और मिर्ची लाल मिर्ची और नमक मिला के लो महाराज दूध पी लो महाराज समझे कि दूध समझ के दूध के नाम से दे तो रहा बेटा मठा लेकिन मठ्ठा पीने में भी तो स्वास्थ्य रक्षा तो हो जाती है दूध नहीं तो सही मठा ही सही। उनको दूध से स्वाद नहीं लेना था आरोग्य चाहिए था मट्ठा से स्वाद नहीं लेना है आरोग्य चाहिए सृष्टि के कर्म में चलने वाला शरीर काम आए इसलिए शरीर की रक्षा कर एक दिन दो दिन दिन दो पांच रोज नौकर पूछता है महाराज कैसा दूध कैसा है बोले जैसा तू है ऐसा है <laughs> महाराज दूध अच्छा तो लगता है बोले अच्छे तो हम ही है महाराज तुम अच्छे कैसे तो बस अपने आप में हम तृप्त रहते हैं हमारा अपना आपा आत्मा ही तो अच्छा है बाकी तो ये स्वाद के गुलाम बनना में तो ये अच्छा नहीं अच्छा बोले महाराज कल भी ऐसे ही दूध लाऊं बोले जैसा लाता है ला अगर हमारे स्वास्थ्य की शरीर की गाड़ी चक्र प्रकृति के चक्र को चलाने में सहायक होगा तो पी लेंगे अगर तू विष मिला के लाएगा तो फिर ना भी बोल देंगे जब तक स्वास्थ्य के अनुरूप है पी लेते बाकी स्वाद का कोई आग्रह नहीं दूसरे एक महात्मा हो गए बीकानेर में सुन ले राजस्थान वाले बीकानेर में महात्मा हो गए उनका असली नाम लोग भूल गए वो जब कभी बोलते यार की मौज यार की मौज जैसे घाट पे रहने वाले बाबा को घाट वाला बाबा लोग बोलते थे ऐसे यार की मौज बोलने वाले बाबा को सब यार की मौज बोलने लग और यार की मौज घूमते घामते दोपहर का समय था महल के तरफ से गुजरे देखा कि महल में दोपहर का समय है गर्मी के दिन है सब लोग सोए हैं सन्नाटा है यार की मौज वहां से गुजरा और बढ़ा राजा के लिए स्विमिंग पूल था यार का मौज गया स्विमिंग पूल में जाय शंकर करके मारा जंप स्विमिंग पूल में रास्ते जाता रास्ते जाने वाला एक फकीर तो स्विमिंग पूल में जंप मारे तो सिपाही आ गए बोले अरे कौन हो बोले यार की मौज क्यों आए बोले यार की मौज क्या कर रहे बोले यार की मौज बोले मार खाओगे बोले यार की मौज हम बंदी बना लेंगे बोले यार की मौज बोले क्या यार की यार की मौज करता है अभी चमड़ी उतार देंगे बोले यार की मौज सिपाही और दंड हुए कुछ का कुछ बोलने लगे लेकिन महात्मा को तो जितना तैरना था वो तो तैरते गए भले बाहर आओ बोले यार की मौज वो अपने आप में ऐसे तृप्त थे कि जगत के व्यवहार का भान ही उन्होंने बुला रखा यार की मौज यार की मौज वो सिपाही अपने बॉस को बोला बुला लाए बोले ला, ला, इनको पकड़ो रास्ते जाने वाला भीख मंगा घुस गया बोले यार की मौज अभी दिखाते हिंटर मंगाए भाले लाए इसकी पिटाई करेंगे यार की मौज तैरता तैरता जब बाहर निकलने की घड़ियाँ थी वो तो बाहर आए बाहर आए तो वो आदमी उसको कहीं सताए नहीं प्रकृति को चिंता हुई प्रकृति ने राजा सोए थे उसकी नींद खुल गई और नीचे कोलाहल का आवाज़ सुनकर राजा देखते क्या है बोले कु महाराज है ऐसा, ऐसा ऐसा बोलता है यार की मौज यार की मौज करता स्विमिंग पूल में तैर रहा था अभी बाहर निकला है बोले ठहरो ठहरो बेवकूफो कहीं तुम तो अन्य न कर लो आए महात्मा का दर्शन किया राजा में थोड़े संस्कार थे बोले महाराज आप कौन हो बोले यार की मोच क्यों आए बोले यार की मोच ये तुमको गालियां दे रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पर शिकन क्यों नहीं बोले यार की मोच महात्मा ने कहा बेवकूफों प्रणाम करो आशीर्वाद लो और मुझे भी आशीर्वाद लेने का अवसर दो क्या कर रहे हो ये तो भगवान में रमन करने वाले है आत्म पुरुष है तो चक्र चलाने वाले दो प्रकार के एक तो भोगी और दूसरे भक्त योगी लेकिन तीसरे आदमी होते वो चक्र चलाते नहीं वो जो कुछ है वो चक्र ही उनका चलता जाता है यार की मोज तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, यो आत्मरति रेवस्य आत्म तृप्त मानवाह आत्मनिवच्च संतुष्ट तस् कार्य नीद्यते जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है कोई बंधन नहीं है उसकी मौज है उस जीवन मुक्त महापुरुष की मौज है लोग संग्रह कर लें, उसकी मौज है उपदेश दे दे उसकी मौज है संसार की रीत रिवाज के अनुसार हमको ऊपर उठाते जाए उनकी मौज है उनके लिए कर्तव्य नहीं है कर्तव्य था परमात्मा को जानना कर्तव्य था आत्मा को जानना उन्होंने जान लिया महाराज का का सारे कर्तव्य पूरे हो गए जा लगी माने कर्तव्यता तालगी है अज्ञान जब तक वो कर्तव्यता जानता है या मानता है तब तक अज्ञान का अंश है जब उसका अज्ञान पूरा चल गया और आत्मा में जग गया फिर उसके लिए कर्तव्य नहीं है जैसे आपकी पलकें ऐसे चलती हैं, श्वास चलता है ऐसे उस महापुरुष की पुण्य क्रियाएं स्वाभाविक होती है लोकहित की क्रियाएं स्वाभाविक होती है उसमें कोई महापुरुष निवृत्ति प्रधान होते हैं कोई प्रवृत्ति प्रधान होते हैं, कई का स्वभाव आचार्य प्रधान होता है आचार्य कोटि के होते हैं वे उपदेश देंगे सत्संग करेंगे विनोद करेंगे जैसे हम उसके अनुसार जीते-जीते हमारे साथ हमें जगाते चले जाएंगे। दूसरे परमहंस को टिके हैं मिल गया परमेश्वर का अनुभव पड़े हैं चुपचाप बुद्ध को जब परमात्मा अनुभव हुआ तो देवता आए कि धरती पे कभी कभार किसी को पूर्णता का अनुभव होता है और तुम चुप बैठे हो तो लोगों का क्या होगा बुद्ध ने कहा हमारी हाजिरी मात्रा से दृष्टि से हाजरी से दर्शन से जो अधिकारी है उनका तो हित तो हो जाएगा और जो अधिकारी नहीं है उनके लिए बोलूंगा तो वो तो आदर भी नहीं करेंगे उतारेंगे भी नहीं जीवन में जो पाप कर्मी है दूषित कर्मी है जो हम पोषना ही चाहते हैं और इंद्रियों को ही पोषना चाहते हैं ऐसे लोगों को उपदेश देना व्यर्थ है और जो कुछ अंदर का सुख पाना चाहते उन्नति करना चाहते ऐसों को तो हाजरी मात्रा से लाभ हो जाएगा तो फिर क्या बोल देवता गड़बड़ में पड़ गए चिंता में पड़ गए कि बात तो उनकी सच्ची लेकिन ऐसा आदमी चुप रहे तो ये भी तो ठीक नहीं देवताओं ने युक्ति खोज ली बोले जो अधिकारी है वे तो आपके दर्शन और आपकी दृष्टि से संकेत मात्र से तर जाएंगे जो अधिकारी नहीं है उनके लिए बोलना व्यर्थ है ये बात भी हम मानते आप लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं अन अधिकारी भी नहीं है और पूर्ण अधिकारी भी नहीं है बीच के हैं त्रिशंकु की नहीं जो झूले में झूल रहे अच्छे दोस्त मिले तो अच्छे बन गए अच्छा सत्संग मिल गया तो अच्छे बन गए और अच्छा नहीं मिला तो बुरे हो गए ऐसे जो बीच के लोग हैं इधर का धक्का लगा तो इधर उधर का धक्का लगा तो उधर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है और बनते कृपा करके ऐसे लोगों के लिए आप बोलने की कृपा करें बुद्ध ने बात स्वीकार की और जीवन तक बोलते रहे मौत की आखिरी घड़ियों तक भी बोलते रहे लेकिन बुद्ध को बोलकर कुछ पाना नहीं है न भगवान को पाना है न शांति को पाना है न धन को पाना है न वाह को पाना है उन्होंने तो कर्तव्य कर्म कर लिया है उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं जिसको बोध हो गया है तस्य कार्यम न विद्यते जो अपने आप में संतुष्ट है लोग हजारों वाह कर रहे हैं बुद्ध भगवान करके पूज रहे हैं फिर भी अपने आप में जो कहते और बुद्ध वैशागामी है फलानी फलानी वैशा के साथ बुद्ध का टेढ़ा संबंध है अफवाहें हो रही है लेकिन बुद्ध के चित्त में शोभ नहीं होता आखिर वैशाख को शराबियों ने शराब पिलाकर उसके साथ पांच शराबियों ने कुकर मुखिया बॉस के कहने के अनुसार और फिर बुद्ध के बगीचे में रातों रात गाड़ दी और दूसरे दिन बुद्ध के बगीचे में ले आए पुलिस और बुद्ध के बगीचे से उसका लाश मिला जो बुद्ध को मानते थे उनके लिए तो बड़ी अशांति और बड़ा उपद्रव हुआ लेकिन बुद्ध के चित्त में तो वही शांति चलो ये तूफान है ये भी गुजर जाएगा क्या फर्क पड़ता है कबीर के ऊपर तूफान आते थे कबीर के लिए लोग क्या क्या बोलते थे गुजर गया तूफान साधारण आदमी के लिए कुछ कुछ बोलता है अरे अरे अरे मैंने मेरे ऊपर लाछन अरे मेरे ऊपर लाछन नहीं सुखदेव जी महाराज परीक्षद की दरबार की तरफ आ रहे हैं जहाँ परीक्षद गंगा किनारे संतों की दरबार भर के बैठे थे आत्म शांति के लिए परीक्षक को पागल समझकर पागल छोरे छोरियां माइयों ने कंकड़ पत्थर छाले हुरियो हुरियो करते आए लेकिन आत्मा में तृप्त है संतुष्ट है सुखदेव जी महाराज को अंताकर में शांति नहीं होती जब सोने का सिंहासन बनाता है और परीक्षक ने मान सहित मिठाया अर्घपात से पूजन किया मखोलबाज तमाशबाज लोगों ने देखा कि ये तो पूजे जा रहे वापस चले गए सोने के सिंहासन पर बिठा कर जैसा एक छत्र सम्राट पूजा करता है हृदय में कोई विशेष आनंद नहीं वो पूरे आनंद में थे ऐसे आनंद में थे कि अपमान दुख नहीं देता है ऐसे आनंद में थे कि सोने के सिंहासन पर मान हो रहा है सुख नहीं मिलता ऐसी में थे, तो ये पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है कुछ लोग तो हाश भरपेट भोजन मिला पेट पे हाथ घुमाया बोले स्वामी जी आज हमारा ब्रह्म बड़ा आनंद में आज हमारा भजन बढ़िया हुआ क्योंकि फलाने सेठ का भंडारा बड़ा स्वादिष्ट भोजन था स्वादिष्ट भोजन था ज़्यादा खाया लेट गए हाथ घुमाया थोड़ी देर के दे लिए तो मज़ा आता है लेकिन तमस मर जाएगा से अननेसेसरी दिन को नींद आएगी बिन ज़रूरी नींद दिन को तमस ले आएगी आयु विद्या बल क्षीण करेगी हाँ गर्मियों के दिन है किसी कारण रात को जगे थोड़ा लेट लिया अलग बात है लेकिन बढ़िया भोजन है और ठास लिया तो भोजन करने की रुचि मर जाएगी और ज्यादा खाया तो जीवन शक्ति उसको बचाने में व्यर्थ जाएगी लेकिन भोजन खाके मजा चलो होटल में जरा पेप्सी लाओ ठंडी ठंडी पेप्सी और गरम-गरम रोटी थोड़े दिन के बाद जटराम गैस हो गया और साब हो गए मोटे बोले क्या हाल है मेरे को किसी ने कर दिया है। तेरे को किसी ने नहीं किया अपने आप को तो कर दिया <laughs> एकादशी रखी खूब भुख हमारी फिर फलहार किया तो तला हुआ बटाखा का खातरी चिप्स खाए हफ्ते में या पंद्रह दिन में एक दिन उपवास इसलिए है कि तुम्हारे शरीर को फलों के रस की भी जरूरत है स्वास्थ्य के लिए सी विटामिन की विशेष दिन में कोई जरूरत है हफ्ता में एक आध दिन फल फल खाए इसलिए उपवास है लेकिन फल तो फल की जगह पर सिंगोड़े के आटे की कढ़ी अब कढ़ी तो रोज खाते मुरैया की खिचड़ी फलहार स्वाद को छोड़कर स्वास्थ्य को महत्व तो देना चाहिए और स्वास्थ्य को महत्व तो दिया तो संयम आएगा इंद्रियां जो है स्वाद को महत्व तो देती है और बुद्धि स्वास्थ्य को बुद्धि पूर्वक जब व्यवहार करोगे तो बुद्धि परिणाम का विचार करेगी आंख ने दिखा दिया हरा हरा घास अब बकर ने लपाक मुंह डाल दिया अब वो बकरा नहीं सोचता कि अपना है अपने मालिक का है कि दूसरे के मालिक का है खाने पर मजा तो आएगा लेकिन डंडा तो नहीं मिलेगा बकरा नहीं सोता लगा दिया एक राजा के पास बकरा था उसने घोषणा की कि मेरे बकरे को कोई पूरा पेट भरा के ले आवे तो उसको मैं बकरा भी इनाम दूंगा और उसे हज़ार अशरफियाँ भी दूंगा हजार तोला सोना आज हिसाब लगा उसी लोग बैठे हजार तोला सोना एक तोला कितने का है और हजार तोला कितने के हो पांच हजार का एक तोला तो हजार तोला पचास लाख का हो गया तो महाराज बकरे को राजा दे देता किसी को वो दिन भर बकरे को चरा चुरा के खिला खिला के तृप्त करके आता राजा के पास जाता और राजा रजका का घास ले लेता बकरे को दिखाता और बकरा बोले क्या खिलाया खा खिलाया अभी तो भुकाए तृप्त तो तब हो जब उसके आगे रखो ना खाए बड़े बड़े लोग दिन भर खिला खिला के उसका पेट फुला के आते और फिर भी जो राजा उसको हरा हरा घास वाला है खाता हूं परिणाम क्या होगा नहीं सोचता इसको तो थप्पड़ से ज्ञान चाहिए ऐसा ऐसा करो फिर तृप्त हो जाएगा गुरु ने आइडिया दे दी शिष्य बकरे को ले गया थोड़ा सा रोज खिलाते थे उतना लोग खिलाते थे उतना नहीं थोड़ा सा खिला दिया फिर हरा घास दिखाया उसने होठ बना दिया आया तमाचा हटा पीछे फिर दिखाया तो फिर बकरे ने फिर लगाया थप्पड़ फिर इधर उधर का घास खिला के फिर हरा घास दिखाया बकरे ने फिर लगाया घुसा अब बकरे को पक्का हो गया कि हरा घास में घुसा आता है <laughs> हरा घास थप्पड़ आती है पाँचवीं बार जब दिखाया तो उसने मुँह फेर लिया ने गुरु ने आइडिया अच्छी दिखाई फिर इधर उधर का घास खिलाया फिर हरा घास दिखा बकरा जो खाने को करे तड़ा बकरे को एकदम फिट हो गया कि हरा घास खाने से थप्पड़ पड़ती पड़ती, 10-20 बार उसका बराबर परीक्षा लिया ले गया राजा के पास रोज जितना लोग खिलाते थे, थे उतना नहीं खिलाया था इसने लेकिन हरा घास के प्रति इसको सावधान कर दिया था गए राजा के पास राजा ने कहा इसको धबा के आके बिल्कुल धबा खिलाया राजा ने उठाया वही रज का बकरे ने मुंह घुमा दिया राजा ने फिर उधर से घुमा दिया राजा कहता है तो जब कहा तुमने तो पेट भरा दिया आज पेट क्या भरा दिया उसको पता चल गया कि इसमें मुसीबत है ऐसे ही विवेक के आदमी समझ जाए कि संसार के मजे में सजा छुपी है जितना फास्ट सेक्सी सुख लेते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते याद शक्ति जल्दी मर जाती जितना ज्यादा मीठा खाते हैं स्पीड से डायबिटीज के इंजेक्शन लगने जितना ऐश आराम करते उतना भीतर से शरीर को खोखला हो जाता है ऐसा अगर दूसरों का देखते हैं तो अपना विवेक जगाएं, नहीं तो फिर इंजेक्शन खा के भी तो विवेक जगाएं। बहुत सारी बीमारियां तो व्रत उपवास से भी ठीक हो जाती है बहुत सारी बीमारियां जब से ठीक हो जाती है बहुत सारी बीमारियां दान पुण्य से ठीक हो जाती है लेकिन चौरासी लाख जन्मों मरण की बीमारियां तो भगवान के ज्ञान से और गुरु के सत्संग से ठीक होती ज्ञान से से सत्संग से दूसरी बीमारियां तो मिटती है लेकिन जो दूसरी औषधियों से नहीं मिटती वो जन्म मरण की बीमारी भी आत्मज्ञान के सत्संग से मिट जाती है तो कृष्ण कहते हैं यशस्तुम आत्मरति रेव स आत्मतृप्त आत्मनिवच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते जो अपने आत्मा में संतुष्ट है जैसे चाक्षुषी विद्या है आंखों की रोशनी डॉक्टर के हिसाब से तो नहीं आ सकती नहीं बढ़ सकती लेकिन चाक्षुषी विद्या का उपयोग करें और श्रद्धा से नियम करें जप करें तो आंखों की रोशनी में गजब का फायदा होता है अब समय तो हो गया युधिष्टर से पूछते हैं धृत ये जो योदे मर गए अब उनकी क्या गति हुई होगी युधिष्टर बोलते हैं कि अमुक अमुक योद्धे तो स्वर्ग में गए हैं इतने लाख इतने हजार इतने सौ इतने योद्धे तो स्वर्ग में हैं। इतने गंधर्व गति को पाए हैं और इतने योद्धे यक्ष की योनि को प्राप्त हुए और इतने योद्धे फिर से जन्म लेने के वातावरण में ध्रुत राष्ट्र कहता कि आपने झूठ तो कभी बोलना नहीं है युधिष्ठर हो और स्वर्ग में जाकर देखा भी नहीं कि स्वर्ग में इतने लाख यहां जो महाभारत की लड़ाई में मर गए वे इतने लाख लोग स्वर्ग में पहुंचे तो तुम गए तो नहीं और झूठ तुम बोलते नहीं तो तुम बिल्कुल एक एक अंक बताते हो कि इतने लाख इतने हजार इतने सौ सौरे पांच आदमी इतने लाख इतने हजार और सात आदमी तो ये तुम बताते तो किस आधार पर बोले मुझे बारह वर्ष वनवास मिला था तब मुझे एक महात्मा मिले थे और उनसे मैंने अनुस्मृति विद्या अनुस्मृति विद्या के बल से मैंने देखकर आपको बताया है तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी हमारे पास कि मर गए वो कितने लोग स्वरभंगे में हैं, कितने लोग कहा हैं, आया जाए उनसे बातचीत किया जाए और रात भर वे ध्रत के साथ गांधारी के साथ दुर्योधन कारण और दूसरे योद्धे बातचीत करते व्यास जी ने कहा अब सुबह हुआ है मैं इनको प्रतिस्मृति विद्या के बल से बुलाया था अब रवाना करूंगा जिन महिलाओं को इन योद्धा की पत्नियों को उनके साथ जाना है तो विपत्ति के लोग को प्राप्त हो सकती है जैसे कुंभ के मेले में साधु लोग गंगा से स्नान करके बाहर निकलते खलभली मची ऐसी खलभली मची थी प्रतिस्मृति विद्या के बल से व्यास जी ने बुलाया जब जा रहे हैं तो व्यासी के सामने वे योद्धे प्रकट हुए बातचीत हुई रात भर उन योद्धों के कानों में कुंडल थे वे स्वर्गीय कुंडल थे और हृदय में शांति थी वो स्वर्गीय शांति थी युद्ध के मैदान में जैसा रूप जैसे गहने गांठे ऐसी आकृति तो उनकी थी लेकिन दो फर्क था युद्ध के समय प्रतिशोध की आग थी हृदय में इस समय स्वर्गीय शांति है युद्ध के समय कानों में स्वर्गीय कुंडल नहीं थे इस समय कानों में स्वर्गीय कुंडल करण ने दुर्योधन ने और दुर्योधन के भाई ने कु को गांधारी को ध्रतराष्ट्र को प्रणाम आदि किया अपनी पत्नियों से मिले लेकिन रात भर मिले विकारी सुख में गिरे नहीं व्यास्ती ने कहा अब मैं अपनी प्रतिस्मृति स्मृति विद्या के बल से इनको जहां से आए वही भेजता हूँ इनकी पत्नियों को अगर जाना है तो मैं उनको भेज सकता हूँ जो पत्नी पति के लोग को पाना चाहती है पति स्वर्ग में है तो स्वर्ग लोग जाना चाहते पत्निया गंगा जी में प्रवेश करें योद्धे तो गंगा जी में प्रविष्ट हुए और उनकी विशेष प्रीति रखने वाली उनकी पत्नियां भी चली और पति लोग को पाया इन सारी विद्याओं से भी आत्मविद्या बढ़कर है और वो आत्मविद्या पाकर जो तृप्त हुए हैं उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं प्रतिस्मृति विद्या के लिए तो राष्ट्रीय ने एकाग्रता का तप बहुत किया होगा और वो अनुस्मृति विद्या के लिए युधिष्टर सच्चे थे अनुस्मृति विद्या समझने में उनको कम समय लगा होगा अनुस्मृति विद्या का प्रयोग करने में वे सफल गए लेकिन अनुस्मृति और प्रतिस्मृति विद्याओं के सिवाय बहुत सारी विद्याएं है लेकिन उन सब विद्याओं में ब्रह्म विद्या सर्वोपरि है ब्रह्म विद्या जो हम लोग सत्संग में रोज सुनते हैं ब्रह्म ज्ञान आत्मविद्या इसको बोलते ब्रह्म विद्या इसको बोलते हैं जो, जो ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति दिला दे, ये ब्रह्म विद्या अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दी थी अर्जुन को पच गई और अर्जुन को कर्म बंधन नहीं हुआ घोर कर्मों का बंधन भी नहीं हुआ ये ब्रह्म विद्या अष्टावक्र महाराज ने जनक को सुनाई थी जनक को आत्मज्ञान हुआ ये ब्रह्म विद्या तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण देव को दी दे थी और यही ब्रह्म विद्या रामकृष्ण ने विवेकानंद को दी थी यही ब्रह्म विद्या गुरु ग्रंथ साहब में साध साधना हर जस गायो संतों के साथ मिलकर हरि का जस गाओ ताकि ये का पता चले ताकिद्या सरल से सरल है उसका फल प्रत्यक्ष है करने में सुगम है धर्ममय है लेकिन इसकी रुचि हो और इसको समझाने वाला कोई अनुभवी पुरुष हो तो कल्याण हो जाए नचिकेता यमपुरी में पहुंचे थे यमराज ने देखा कि तीन दिन तक हमारे अतिथि भूखे बैठे रहे हमारे इंतजार में हम कहीं बाहर गए थे तो तीन वरदान मांग लो बदले में नचिकेता ने दो वरदान तो मांग लिए तीसरे वरदान में नचिकेता ने मांगा कि मुझे आप ब्रह्म विद्या दीजिए यमराज कहते उसके बदले में तो राजा होने का वरदान मांग ले नचिकेता कहता कि के राजा हो जाऊंगा फिर क्या दूसरे राजाओं का तो भय बना रहेगा कभी भी राज छीना जाएगा बोले दूसरे राजा नहीं होंगे अड़ोस पड़ोस में चक्रवर्ती राजा बन जा बोले चक्रवर्ती राजा बनूंगा और अकाल होगा तो पीड़ा तो खोपड़ी में मेरे को होगी मेरे राज्य में अकाल पड़ा किसान को तो, तो पांच एकड़ जमीन की पीड़ा होगी मेरे को तो पूरे राज्य की पीड़ा हो बोले अकाल नहीं पड़ेगा अकाल नहीं पड़ेगा राज्य चक्रवर्ती होगा लेकिन पत्नी ठीक से नहीं होगी तभी दुख होगा बोले पत्नी अच्छी होगी पत्नी अच्छी हुई बेटा नहीं होगा तभी प्रॉब्लम बोले बेटे भी होंगे बेटे हुए लेकिन लोफर हुए या मूर्ख हुए तो तो भी प्रॉब्लम होगा बोले मूर्ख भी नहीं होंगे लोफर भी नहीं होंगे अच्छे बेटे होंगे बोले अच्छे हो और मर जाएं जल्दी तो भी उनका दुख होगा बोले तुम्हारे होते नहीं मरेंगे बोले मर रहे नहीं, नहीं तो उनकी शादी ठीक जगह पर नहीं होगी तभी भी दुख होगा बोले उनकी शादी भी ठीक जगह पर होगी ऐसा वरदान देता हूँ लेकिन उनकी पत्नियों का स्वभाव मेरे से नहीं मिला तो भी दुख होगा बोले समझो वो भी मिल गया फिर तो सुखी बोले सुखी तो क्या उनको बेटा नहीं होगा तो भी दुख आएगा मेरे को तो बोले जब बेटों को बेटे होंगे फिर क्या बोले फिर भी वातावरण के इधर उधर शरीर की बीमारी आएगी तो दुख होगा मुझे तो आत्मविद्या दो जहां दुख की पहुंच नहीं है बोले तेरे शरीर को जल्दी पीड़ा नहीं होगी और बीमार होगा तो ठीक हो जाएगा बोले बीमार तो हो सकता हूं इतने वरदान के बाद भी तो बीमारी आएगी बीमारी शरीर को आए लेकिन मुझ में बीमारी नहीं वो मेरे को आत्मविद्या दीजिए यमराज कहते हैं कि वो आत्मविद्या बड़ी दुर्लभ है आश्चर्य श्रोता कुशलो वक्ता इसको सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्य कारक है वक्ता भी बड़ा कुशल होना चाहिए बोले तो महाराज नचिक था देखो तू निष्कंठक चक्रवर्ती राज्य मांग ले मैं तुझे वरदान देता हूं बोले महाराज निष्कंटक राज्य होगा तभी भी सौ साल में के अंदर तो मरना पड़ेगा मरेंगे जिसको कंटक वाला सुख मिलता है वो भी आसक्ति में है शरीर नहीं छोड़ता आसक्ति उसे दुख देती है मौत नहीं डराती है डराता है आसक्ति के ये मेरा छूट रहा है तो जब गड़बड़ वाला छोड़ने में भी डर लगता है तो बढ़िया राज निष्कंटक राज जब मौत छुड़ाएगी तो कितना दुख होगा महाराज आप चक्रवर्ती राज देख के मुझे तो बड़ा दुख में डाल रहे हैं कृपा करके आप तो मुझे आत्मविद्या दीजिए ताकि संसार को सपना समझकर चैतन्य स्वरूप सोहम को अपना समझ कर, मैं जीते जीव मुक्त हो जाऊ यमराज कहते आश्चर्य श्रोता कुशलोश वक्ता बोले महाराज वक्ता कुशल तो आप जैसे कुशल पुरुष और जगह कहाँ मिलेंगे और इतना इतना प्रलोभन देने पर भी मैं कोई राज्य चक्रवर्ती सम्राट होने की इच्छा नहीं करता हूँ ब्रह्म विद्या चाहता हूँ तो आश्चर्यकारक श्रोताओं में मेरा नाम लिख दीजिए प्रभु और वक्ताओं में आपका नाम मैंने अपने हृदय में लिखा है ब्रह्म विद्या न चिकेता किशोर है और ब्रह्म विद्या पाया मुक्ति का अनुभव किया तो हम लोगों के साधन भजन का उद्देश्य ब्रह्म विद्या होता है और थोड़ा और थोड़ा कमाते कमाते उसमें रस आ रहा है समझते कि कोई ले नहीं गया है और इनकम टैक्स का टेंशन क्रिएट हो रहा है फिर भी और खपे खपे खपे संग्रह का सुख है लोभ का भास सुखा भास है वास्तव में सुख नहीं है इर्द गिर्द तो भय छुपा है इर्द गिर्द तो उसका वियोग छुपा है लेकिन चाहिए चाहिए इर्द गिर्द तो भय छुपा है इर्द गिर्द तो उसका वियोग छुपा है लेकिन चाहिए चाहिए एक सेठ तो इतने धन में मशगूल थे कि वो खाना खाते तो भूल जाते थे कभी कभी पूछते मैंने खाना खाया कि नहीं खाया नौकर बोलते ए, खा लिया सेठ समझते हमने खा लिया और उसके हिस्से का नौकर खा जाते थे <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> सेठ को संग्रह के सुख में मजा आता था एक संग्रह का सुख होता है दूसरा होता है भोग का सुख फिलम देखी सिगरेट दिया ये भोगा ये भोगा उसके सुख का आभास होता है ऐसा नहीं कि उसमें दुखी दुख है नहीं सुख का आभास है बाद में दुख आता है जैसे शुगर को टेबलेट ऊपर से मीठी लगती है भीतर कड़वी ऐसे जो संसार के ये चार प्रकार के सुख है वे प्राणियों को दुखों में ही धकेल देते हैं जैसे पतंगियाँ है तो उसको सुख मिलता है तभी तो हाईवे पे दौड़ दौड़ के आते खेतों के की पतंग कीट पतंग आ जाते उड़ने वाले कीड़े आ जाते लाइट को देखकर मजा लेने के लिए और ट्रैफिक में कितने लाख रोज मरते होंगे कितने करोड़ मरते होंगे बत्तियों के आगे आ जाते हैं उनको सुख का भाष तो होता है बाद में छटपट आते जाता है अंग गिर पड़ते फिर जरा बल होता फिर उठते ऐसे करते करते सुबह होते होते सुबह हो जाते तो ये भोग का सुख है आरंभ में सुखाभास होता है बाद में प्राणी को बांध देता है दुखों में संग्रह का सुख भोग का सुख फिर मनोरथों का सुख जरा बेटा बड़ा हो जाए हाश पढ़ जाए पास हो गया हाश अब ग्रेजुएट हो जाए हाश शादी कर लेगा फिर निश्चिंत होंगे हाश आटलू थी जाए हाश हास में हास हो जाता है संग्रह का भोग का मनोरथ का सुख फिर अभ्यास का सुख रोज उठते हैं स्नान करते आसन करते या चाय पीते हैं या नाश्ता करते जो रोज करते रूटीन के अनुसार वो टाइम सब मिला तो मजा और वो नहीं मिला तो हाय रे हाय अभ्यास का सुख जिस बात में जिस रहन सहन में अभ्यस्त तो हो गए ऐसा घर होना चाहिए टी कलर वाली होनी चाहिए रेडियो बुश का होना चाहिए टेलीफोन कॉडलेस ही होना चाहिए कपड़े स्त्री टाइट होना चाहिए और कमरा अकेला होना चाहिए वातावरण ऐसा होना चाहिए सब्जी वैसी होनी चाहिए मित्र ऐसा मिलना चाहिए तो जो अभ्यास का सुख है वो भी प्राणी को वही समय बर्बाद करा देता है ठीक है स्त्री टाइट कपड़ा है तो ठीक है कभी ऐसे भी पहन लो ताकि अभ्यास का सुख पहलवान वो रो, रोज दंड बैठक मारते जिस दिन 400 सौ डंड बैठक हो गए डेढ़ किलो दूध हम भर घी मिल गया और क्या हालत है अरे क्या मजा है और जिस दिन घी नहीं मिला ये हम दूध में जरा गड़बड़ हो गई फिर देखो पहलवान की क्या हालत डंड बैठक जरा नहीं मार पाए तो फिर देखो शरीर टूटने लगता है ये अभ्यास का सुख है वो आत्म सुख से वंचित करता है अभ्यास का सुख में बद नहीं अभ्यास अच्छा रखो लेकिन किस दिन अभ्यास न भी हो तभी भी आपके सुख में कमी न आए किसी दिन आपको रहन सहन अनुकूल न पड़े फिर भी आपके सुख में कमी न आए मान लेने का अभ्यास हो जाता है जहाँ जहाँ मान मिले मान मिले जान बूझ के अपमान हो ऐसी जगह पर जाओ मोकलपुर के बाबा चूड़ियों की दुकान में घुस जाते हैं और चूड़ियाँ उठा के फेंक देते हैं दुकान वाले उनको गाली गलोद देते फिर भी हर पंद्रह दिन महीने दो महीने चले जाते और उनकी चूड़ियाँ तोड़ देते फिर दुकानदार उनकी पिटाई करते झटपड़ मारते गालियां देते। किसी ने पहचान लिए तो मोकलपुर के बाबा इतने महान संत उधर इतने पूजे जाते और यहाँ चूड़ियां तोड़ते पागल जैसा करते मार खा रहे पैर पकड़ के पूछा बाबा जी क्यों बोले वाह भाई और अभ्यास का सुख तो बहुत देखा लेकिन उसके विपरीत देखे क्या होता है मेरे सुख में कहीं कमी तो नहीं आती लेकिन ये गालियां देते हम समझते हम वही है ये पिटाई कर देते हम समझते कि पीटते तो शरीर को है, हम तो वही है कैसे रहे होंगे महापुरुष लोग हम भी जब वो सात साल थे ना तो कभी कभी ऐसी जगहों पे जाते कि लोग बिल्कुल बुरा हाल करें ऋषा में आश्रम तो था लेकिन रात को आश्रम से निकल के चल देते नदी के किनारे ऐसी ऐसी जहां बस्ती जहाँ खूनखार आदमी रहे वहां चले जाते एक दिन दो दारूढ़िया थे दारू बारू पी के चूर रहे थे एई, के दे रहा है ही बाबा क्या चाहते रह गए उन्होंने रख दिया बड़ा धारिया जरा सा झटका दो तो पेड़ कट जाते पेड़ की पेड़ की डाले उसको धारिया बोलते चप्पू बप्पू कुछ नहीं होता उसके आगे वो उस उठा के धारिया मेरे गले पे रख दिया उसने बोले महाराज खींचूँ बाबा खींचूँ अब वो नशे वाला था जरा सा खींचने की खाली ट्राई भी करता कभी भी आधा तो कट ही जाता नहीं खेलता खाली जरा सा जर्क मार देता तभी भी अपन राम पहुंच जाते सच बोलता हूं मैं उसने उठा के धारिया रख दिया मेरे गले पर धारिया तो यूं होता है लोहे का कुहाड़ी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है वो तो धारिया रख दिया इतना बड़ा तो लोहे का होता है यूँ होता है एल टाइप काजू टाइप होता है बोले खेचूँ गालियाँ देख मैं क्या खेचू अंदर सोचा कि खेचेगा तो किसको खेचेगा इसको खेचेगा हमको क्या खेचेगा लेकिन हमारा प्रारब्ध था प्रकृतिक तो हर्षण मौजूद रहते ईश्वर की सत्ता उसके हाथ कहाँ पैरों पे? पर पे गिर पड़ा मैं अभी तक जिंदा हूँ उसने खेचा ही नहीं और कहीं मेरे को डिफेक्ट भी नहीं है देख लेना कभी कभार तो किसी को बताना नहीं तो मैं बोल देता हूँ अपना पोल पट्टी बता दूँ हाँ हमारे पास बोलो प्राइवेट बात है बता दूँ हमारे पास पैसे तो थे टिकट लेने के लेकिन हमने जानबूझ के टिकट नहीं लिया फिर उस समय फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ट्रेनों में चलता था तो उर्स का मेला था थर्ड क्लास में तो जगह नहीं सेकंड क्लास में थोड़ी बहुत जगह थर्ड क्लास में हम तो घुस के बैठ सकते थे लेकिन सोचा कि थर्ड क्लास में तो कोई भी आते ना देखते बाबा है बेचारा है कुछ बोलते नहीं चलो सेकंड क्लास में जाओ जहाँ टीटियों का रुबाब होता है वहीं चलो तो हम तो सेकंड क्लास में घुस के बैठ गए टिकिट विकट नहीं है और वो वहाँ तो खूब चेकिंग खूब होती सेकेंड क्लास मौसम में हमने तो कहा क्या है टी क्या करता है जेल में भेजे तो देखे क्या होता है जेल देखे क्या होता है तो टीटी जांच करते करते सबकी टिकट जांच की मेरे सामने देखा टिकट मांगने की तो हिम्मत नहीं हुई हंस पड़ा मैं भी हंस पड़ा जहाँ तुम ऐसा ट्राई मत करना कभी कभी तो मोची वास में चले गए मोची मोची लोग रहते थे भिसा में उधर ही चले गए फूलों की सुगंध तो खूब खाई अब ये सुगंध भी देख बेटा ऐसा हाल है फिर तो कभी कभार तो ले कर लेकर एक दिन तो अपना वैसे तो अपना बना के खा लेता था लेकिन हम क्या हम नहीं बनाना देखिए देखे भिक्षा मांगने में क्या रहता है सोचा जाऊं ना जाऊं जाऊं ना जाऊं फिर करीब दो बजे निकला लोग खा पी के बर्तन मांज के बैठ जाए फिर भाई साहब गए भिक्षा देने को तो कोई माही थी डिसा में सिंधी कॉलोनी और मुझे पता नहीं माही सिंधी है माई को पता नहीं के सिंधी है तो वहां तो सब लोग रहते हैं खाली नाम रख दिया सिंधी कॉलोनी बाकी तो सब लोग रहते हैं तो माई ने पहला फुल्का पका के तवे में डाला और हम पहुंचे मैंने कहा नारायण हरी माई ने सुनाई गालियाँ टमाटे जैसा लाल जैसा आया पहली रोटी डाली और टपक पड़ा ना हरे चल चल चल, चल मोच हमने मन को बोला देख बेटे क्या हाल है बापजी बापजी तो होता है अब देख बेटा जी क्या हाल है मुटुम भू बिठो खबर पाई बिठो की मुहे पी पहुँ फुल भी ए, दूसरे दिन भी गए तो फिर तो किसी को पता चला गया अरे कोई खीर बना के आए कोई मालपुआ किसी ने सीरा बाट देख रहे कब आते कब आते अब किसके घर का लो किसके घर का ना लो एक दो का लिया बस बस ले थोड़ा सा बापू ये, ये ये शंकर भाई आता अपना संचालक उसकी माँ उसकी मौसी उसकी दादी और भी कई लोग एक दो दिन पे देखा खाते तो मुसीबत हो गई रास्ते में जो भिखारी मिलते उनको खिलाते हम भी भिखारी तू भी भिखारी तू भी खा बेटा तू बाकी अपने हिस्से का तो बचा देते बाकी का ऊपर ऊपर का दान करते अपने हिस्से का तो माल कोटा में रख देते साइड में हाँ ऐसा नहीं कि बड़े मांग क्या है तो दे देते नहीं अपना तो खाते फिर ऐसे करते करते एक दिन किसी ने सत्संग भी करते थे थोड़ा तो किसी ने पूछा बापू त्यागी के लक्षण क्या होते मैं क्या अभी देखने के बाद में देखने बोले बापू बता दो मैं क्या बताना ही नहीं मैं तो दिखाना चाहता हूँ बोले बापू दिखा दो त्यागी के लक्षण क्या होते हमने तो ये उतारा ये उतारा खाली कच्छा रखा अंडरवेयर मैं क्या त्यागी के लक्षण ये होते हम तो चले आश्रम में से ऐसे चले तो लोग तो रोने लग गए मैं क्या अब त्यागे के लक्षण देखना है तो रोते क्यों हम तो चले बस स्टैंड पे खाली कच्चा कुछ भी नहीं वो तो कितने रोए रो धोए टोला का टोला बुकड़ा हम तो बस में बैठ गए मैं टिकट अगर मांगेगा तो भी उसकी मर्जी जो होगा उसकी मर्जी तो टिकट तो उन लोगों ने करा दी कंडक्टर को पैसे दिए हमने पैसे वैसे नहीं छूटे जाओ बैठे बैठे अहमदाबाद आए तो अहमदाबाद मम्मी को ऐसा मिल गया माइकल लाल हमने मांगा नहीं अपने आप एक दरी मिल गई और कच्चा और एक ओढ़ने का भी मिल गया बैठे आगे नर्मदा के जंगल में जाओ बैठे रात बर्फ लेटे भी सारी रात क्यों बैठना थोड़ा लेटे हाथ हाथ नहीं करते थे हम थोड़ा आराम किया फिर जागे तो बैठे सुबह हुआ मैंने सोचा कि अब देखे बेटा तेरे को कौन खिलाता है मांगने तो जाना नहीं जिसको गरज वह आएगा सृष्टि करता खुद लाएगा सूर्योदय लाल लाल सूरज उदय हुआ है ना धो के तो बैठे थे अब आसन करेंगे फिर दूध जाइए फल दूध जो भी लेते थे अब मैंने क्या देखती अब क्या होता है देख महाराज अभी तो लाल लाल सूर्य उदय हुआ और आदमी आ गए फल और दूध लेकर मैं क्या इस जंगल में तुम कहाँ से आए बोले आपके लिए लाया मैं क्या मैं तो आज रात को इधर इधर तुम्हारा कोई और परिचित होगा बोले नहीं इस घने जंगल में कोई हमारा परिचित नहीं है रात को तीन बजे हमको स्वप्न आया और ये पगडंडी देखी और बड़े बड़े बहाल और सफेद कपड़े वाला कोई पुरुष बैठा है हमको प्रेरणा हुई कि जाओ ले जाओ फल और दूध महाराज हम तरफ बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ खुदा की कसम पक्की बात है सच्ची बात है इसमें संदेह करोगे तो अच्छा नहीं सोचा मैं न कहीं जाऊँगा यहीं बैठ के आप खाऊंगा जिसको गरज होगी आएगा सृष्टिकर्ता खुद लाएगा तीन सौ दो केस करने वाले दो दो मर्डर करने वाले को कपड़ा और रोटी मिलती है तो हम तेरी बंदगी करते हो भीख मांगे नहीं मांगते जा बैठ ऐसा तो कई बार हुआ हाँ कभी नर्मदा के किनारे चाणोद करनाली सब कुछ फेंक के बैठ ले जाओ अपने आप नर्मदा माता आएगी खिलाएगी देखें लोग बोलते नर्मदा जी आती है आज देखें नर्मदा जी को प्रकट होना पड़ेगा लेकिन नर्मदा आई नहीं क्या हुआ कि हम तो आ गए चाण करने फिर बैठे जप करते ध्यान करते रात हो गई अंधेरा हो गया आने जाने वाले लोग पूछते कौन हो कहाँ से आए आप किसी को बोलो तो झूठ बोलो तो मजा नहीं और सत्य बोलो तो लोग पहचान जाएंगे तब भी भी गड़बड़ हो जाएंगे इसलिए मैं कह चलो अपने तो ढोंग करो मौनी बाबा का हम तो चुप हो गए कोई कैसा भी पूछे जवाब नहीं ऐसे कर देते फिर मछुआरे रात को पसारो थे अरे कौन बैठो जा? अरे कौन बैठो छो तुम तो जवाब दे तो फंसे ना दे तो जो जवाब दे तो झूठ बोलना पड़े अगर मैं तो तो फलाना हूँ अहमदाबाद से आया हूँ ऐसे ऐसे तो फिर तो आम बोलो तो झूठ बोलने की अपेक्षा तो चुप रहो मैं क्या चुप रहते तो वो फिर मछुआ रहे थे हाँ बड़ी बड़ी गालियां देते अल्लाह बोल बोलने लग कौन से तुम तो चोर से डाकू से अल्लाम बोलने हर बोल तुम्हें तो क्या बोल हम अंदर से देखते होता है क्या भाई फिर रोह थक जाते रात के एक दो, दो बजे उसके पहले तो भूख लगी भूख लगी तो भुने हुए चने थे हमारे पास और एक पपैया रखा था मैं कह रात को तो बैठेंगे भूख लगेगी तो खाएंगे फिर सोचा इतना सब छोड़ा और एक पपैया और भुने हुए चने चार पैसे के उसमें रुक गया अपना कान पकड़ के एक दो तमाचा मारा ज़्यादा नहीं मारा आ, एक दो तमाचा मारा और सारे भुने हुए चने फेंक दिए नरबदा ने पपैया भी फेंक दिया हम क्या बैठो थोड़ी तो तो देर बैठे नर्मदा जी अब अपने पास नहीं है तभी तो आएगी न बैठे नर्मदा नामा हवा खिलाने के लिए थोड़ी देर हुई पानी में खड़ा खड़भड़ाहट हुई हमने सोचा माताजी जी आ गई खोली तो देखा न माताजी जी न पिताजी फिर बैठे आन के जप करने बैठ गए फिर पानी में खलभली हुई मैं क्या अब प्रकट हुई मर पे आती होगी तो ऐसा कई बार हुआ ये गौर कर करके देखा कि क्या है डरती है कि आते आते माताजी को क्या हो जाता है अंतर्धान हो जाती फिर बारीकी से देखा तो वहां तो गहरा पानी था और चने फेंके थे तो बड़ी बड़ी मछली माताजी जी चने -ने -ने को आती थी <laughs> अब वो नरम माताजी माता आए उसके पहले तो इंद्र ने कहा आज न परीक्षा लू तो कब लू खूब बरसात कर दिया बड़े बड़े और हम नाले बाहर थे नर्मदा के पास बैठे तो सारा पानी उतर था हमने क्या हट करना ठीक नहीं उठे उठे और उधर मकान वकान थे जो ऊपर उसके बरामदे में जाके बैठे अपना छोड़ा ओढ़ उड़ के ध्यान में बजे होंगे रात के दो अढ़ाई डेढ़ अढ़ाई डेढ़ से अढ़ाई के बीच का समय होगा तो कोई मछुआरा बाथरूम करने को निकला होगा उसने जाके पड़ोसियों को कह दिया कि फलाना घर में कोई दीवार तोड़ी रही है हम बधु ओलू ना कहीं गड़बड़े हाँ तो अपना अपना हथियार ले आए डेढ़ सौ दो सौ आदमी पूरे गांव के इकट्ठे हो गए अब वो दो सौ हम अकेले हाँ वो तो भोगते रहे हमारा फिर ध्यान खुला हम तो के चलने लगे तो दोनों विभागों में चला फिर वही लोग माफ़ी वाफ़ी मांगने लगे व्यवस्था करने लगे हम क्या देख लिया चेक कर लिया बस ऐसे तो कई तुम लोग उसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे करते रहो नकल में अकल चाह नहीं तो शकल बदल जाती है नारायण हरि तो तुमको क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए आसान क्या है माँ ने तो रोटी बनाई रसोई बनाई ये वो किया लेकिन बच्चा सब वही करे नहीं बच्चे को तो खाली माँ के आइडिया से रोटी बनाना सीख लेना चाहिए अथवा माँ की बनी बनाई रोटी खा के पेट भर लेना चाहिए आप सब लोग जाओ माछीवास में बैठो फिर धारियाँ लेके कर आवे दो आदमी आए और आपको कुछ ना करे फिर भगवान मिलेगा ऐसी बात नहीं है ये तो हमारे पैसे अंदर से होता था कि देखें मान अपमान क्या होता है सुख दुख को देखो सुख दुख मिथ्या है तो जाओ जान सुख तो सब मिथ्या करके पचा लेते दुख को मिथ्या करके पचाओ तब तो मजा आवे ना मान तो मिथ्या है ऐसा समझ के पच जाएगा लड्डू खाए सपना है लड्डू खाए सपना है लेकिन गाली सुने तभी भी सपना ऐसा होना चाहिए नारायण हरी राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्माणा नानक कहे पथ कठिन है कोई कोई गुरमुख साना राग और द्वेष दोनों छो आत्म पथ के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जब दुख आए परेशानी आए तो उसके साथ जुड़ो मत खाली देखो कि दुख आया है परेशानी आई है मेहमान है सुख आए तो भी उनसे जुड़ो नहीं बस फिर नर्मदा किनारे थोड़ा सब फेंकना जाना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको तो रिफाइन माल मिल रहा है यार नारायण ना हरी नारायण ुंजन सदात्नस योगी योगी योगी शांति परमाश शांति पर मतस्थ मधिगछ मतस्थ मधिग् नियत मन वाला जोगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मेरे में सम्यक स्थिति वाला जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है जैसे दिए में तेल खत्म होने से दिया निर्वाण हो जाता है शांत हो जाता है ऐसे ही जिसका अज्ञान खत्म होने से जन्म मरण दुख क्लेश सब सदा के लिए शांत हो जाते हैं दुनिया का तो ऐसा महल है जूना दरिद्र पुराना कि एक तरफ से ठीक करो तो दूसरे तरफ टूटता फूटता रहता है एक विघ्न और दुख को हटाओ तो दूसरा विघ्न और प्रॉब्लम खड़ा है एक मुसीबत को हटाओ तो दूसरी मुसीबत मुँह दिखाती फिरती तन धरिया कोई न सुखिया देखा जो देखा सो दुखिया रे सकल सृष्ट को राजा दुखिया नानक दुखिया सब संसार स्वर्ग भी संसार के अंतर्गत आ जाता है जो सरकने वाला है बदलने वाला है वो सब संसार है जिसकी सत्ता से सरकता बदलता देखता है वो परमात्मा है तो योगी क्या करना चाहते हैं योगी को कैसा करना चाहिए कि नियत मन वाला योगी निश्चय कर ले कि ये मिथ्या चीजें केवल व्यवहार चलाने के लिए है परम सुख इनमें नहीं है परम शांति इनमें नहीं है और सदा रहने वाली नहीं है संसार मिथ्या है बदलने वाला है सरकने वाला इसका सतउपयोग कर लें और परमात्मा सदा है नित्य है इस परमात्मा के साथ सत्संग कर लें सत्य का संग उस सत्य स्वरूपेश्वर के साथ हम संग कर लें उस परमेश्वर के साथ हम अपना नाता पहचान लें जोड़ लें तो साधारण भाषा है असली बात है पहचान लें आदत पड़ी है जगत से नाता जोड़ने की तो ऐसे सोच लेते भगवान से नाता जोड़ ले वास्तव में भगवान से नाता जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं नाता टूटा हो तो जोड़ो नाता ना हो तो जोड़ो लेकिन ईश्वर के साथ तुम्हारा नाता कोई तोड़ नहीं सकता और जगत के साथ तुम्हारा नाता कोई सदा के लिए जोड़ नहीं सकता जगत के साथ हम लोग नाता सदा जोड़ नहीं सकते और ईश्वर के साथ का नाता हम कदापि तोड़ नहीं सकते जैसे घड़े का आकाश महाकाश से नाता तोड़ नहीं सकता और महाकाश भी घड़े के आकाश से नाता तोड़ नहीं सकता ऐसे जीवात्मा का परमात्मा के साथ अविभाज्य नाता है घड़ा सदा रह नहीं सकता और घड़े का आकाश कोई महाकाश से मिटा नहीं सकता ऐसे शरीर सदा रह नहीं सकता और आत्मा परमात्मा का कोई वियोग करा नहीं सकता फिर भी जो दुखी हैं तो घड़े को मैं मानते और आकाश को पता नहीं जैसे उखलता हुआ तेल उसमें पकौड़ा डालो पापड़ डालो खींचा डालो बड़ी डालो जलेबी डालो उबलेगी सेव डालो लेकिन उसे उखलते हुए तेल में चंद्रमा दिख रहा है उस चंद्रमा को उखलता हुआ तेल नहीं तपा सकता है तेल हिले तो चंद्रमा हिलता दिखेगा तेल तब पे तो चंद्रमा बेचारा तप गया है ऐसा कोई मान ले लेकिन तेल में दिखता हुआ चांद नहीं तपता है न उखलता है न हिलता है प्रतिबिंब जो चांद का है वो भी तपता नहीं और हिलता नहीं तेल के हिलने पर तो मूल जो बिंब है वो कहाँ तेल के तपने से तपेगा तेल के हिलने से ले ऐसे ही शरीर तो है कढ़ाई कल्पना करो और उसमें अंतकरण है तेल और राग और द्वेष से तपता है तो लगता है कि हाँ रे, मेरा आत्मा जल रहा है और कभी अनुकूल परिस्थितियों से वो तेल ठंडा होता कि हाय मेरा आत्मा शीतल हो गया आत्मा शीतल नहीं होता आत्मा तपता नहीं है तपता है मन अंतकरण शीतल होता है अंतकरण तो अब उस बिंब का प्रतिबिंब के साथ संबंध जोड़ना है क्या नहीं चंद्रमा के साथ संबंध जोड़ना नहीं वो तो चंद्रमा का अविभाज्य अंग है ऐसे जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना नहीं है केवल जानना है जानने के लिए जो उल्टे संस्कार पड़ गए हैं नहीं जान पाते हैं जो उल्टा ज्ञान हो गया उस उल्टे को निकालने के लिए योग कहा है तो युजने व सद आत्मान नियत मन वाला ये समझ ले कि मेरा जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब समझ ले कि मेरा मूल चांद है ऐसे जीवात्मा समझ ले कि मेरा मूल परमात्मा है ये शरीर मेरा नहीं रहेगा सदा शरीर के संबंध मेरे नहीं रहेंगे पति सदा मेरे शरीर के साथ नहीं रह सकता पत्नी मेरे शरीर के साथ भी नहीं रह सकती तो मेरे साथ क्या रहेंगे एक दिन हम एक दूसरे को छोड़ेंगे शरीर करके लेकिन मैं आत्मा परमात्मा को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। और उसको न पाने के कारण ही सारे दुख है ये मिल जाए वो मिल जाए तो शांति और निरात कल्पना मात्र है दीवा स्वप्न है दिवसना न स्वप्न जी उच्च है जब तक सत्य ज्ञान नहीं मिलता जब तक सत्य ज्ञान पहुँचाने का प्रयास नहीं करता प्राणी तब तक कितना भी कुछ मिल जाए फिर भी अंदर खोखलापन रहता है तो यहाँ भगवान कहते हैं युंजने वात्मान योगी नियतम मानसाह मत नियत मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मेरे में सम्यक स्थिति वाला जो निर्वाण परमान शांति है उसको प्राप्त हो जाता है एक शांति होती है कि चलो सब कुछ त्याग दिया कुछ नहीं रहा झंझट वलीराम जैसी शांति लेकिन वह शांति भी शाश्वत नहीं है प्रॉब्लम के कारण छोड़ दिए तो शांति रही लेकिन परम शांति तो जब परमात्मा के साथ अभिन्न ज्ञान होता है परमात्मा में भी शांति मिलती है तभी परम शांति तो यहां भगवान कहते हैं युजने व सदात्मनम्, नियत मन वाला कि मुझे परमात्मा को पाना है तो सदा उस आत्मा में अपने मन को लगाता जाए नियत समय पर बैठे रोज और योग का अभ्यास करें। थोड़े दिन में बहुत सारे मन के विकार मन के पापताप निवृत्त हो जाएंगे मन की मनसा मिट गई भ्रम गया सब दूर गगल मंडल में घर किया काल रहा सिरकूट मन की जो बेवकूफी की जो वास्ताएं थी मिट जाती और मन को सच्चा सुख सच्चा ज्ञान सच्चा सामर्थ्य और आनंद आने लगता है फिर संग्रह की वास्ता नहीं और मिटने का भय नहीं प्रारब्ध वेग से अपने आप खींचकर चलाएगा तनाव नहीं रहेगा बोझा नहीं रहेगा ऐसा अभ्यास करने वाला युजने व सदात्मान सदा आत्मा में मन को लगाने वाला परमा शांति को पाता है त्याग की शांति परमा शांति और लौकिक शांति लौकिक शांति तीन प्रकार की आदिदेविक आदि, आदि भौतिक और आत्मिक किसी कारण प्रकृति का कोप उपाय हुआ अनावृष्टि अतिवृष्टि हो गई या अति गर्मी अति ठंड हो गई बीमारी हो गई अब प्रकृति ठीक है आदि देविक शांति मकान दुकान नहीं मिल रहा है या रोजी रोटी में प्रॉब्लम आ रहा है आदि भौतिक अशांति प्रॉब्लम सॉल्व हो गया शांति मन में किसी ने दो शब्द कह दिए खटक रहे आध्यात्मिक अशांति हो गई कॉम्प्रोमाइज हो गया शांति लेकिन ऐसी शांतियां तो आती जाती रहती लेकिन एक बार परमा शांति मिल गई फिर वो जोगी नाहे चाहे नहा ना कई ऐसे जोगियों को मैंने देखा महीनों महीनों तक नहीं ना जो कहते हो कि क्या पता महीना हुआ कि छह महीना हुआ फिर भी उनके चित्त में परमा शांति जिन्होंने परमा शांति पाली है उनको बाहर की परिस्थिति का प्रभाव चलायमन नहीं कर सकता है उसका मतलब नहीं कि नहाने से बचने के लिए योग करना है नहीं जब परमा शांति मिल जाती है तो गुरु नापी विचालित बड़े भारी दुख से भी वो प्राणी चलित नहीं होता ऐसा परम सुख मिल जाता है